तो काफी देर से अमित दो, अकोला से एक सवाल लेकर उन्होंने दो बार भेज दिया है वो सवाल सवाल तो हम तो हो गया सवाल तो जरूरी इनका लेना भ्रम और कल्पना में क्या अंतर है शिविर करके जा चुके हैं हाँ कल्पना का मतलब ये होता है भाई आशा विचार और चित्रण क्रिया जिसको हम कहते हैं साढ़े चार साड़ क्रिया ये जब तक आ, काम करती है लेकिन इसमें कोई दिशा कोई कार्यक्रम कोई बनता नहीं है तो इसको हम कह रहे हैं कल्पनाशीलता और ये कल्पनाशीलता जब तक वास्तविकता को समझ नहीं लेती है या वास्तविकता जैसी है वैसी वैसी इसको इसके में, इसमें बैठी नहीं रहती है हम पहचाने नहीं रहते हैं तो उसका नाम भ्रम जैसे मानव यदि आम के झाड़ को देखता है तो देखता तो कल्पनाशीलता विधि से ही है मानव आँख से नहीं देखता है ना आग माध्यम बनता है खाली देखता है वो कल्पना कल्पनाओं में ही है वो कल्पनाओं में यदि आम के प्रति स्पष्टता नहीं बना आम जैसा है आम का वृक्ष जैसा है अस्तित्व में प्रकृति में एज इट इज यदि उसको हम नहीं देख पाए तो वो जो कुछ भी आम के बारे में हमारे अंदर जो बना वो सब भ्रम है वो बिल्कुल दिखता हुआ भी भ्रम ही है ठीक इसी प्रकार से मानव को हम देखते हैं मां को देखते है मां को, को हम ठीक से नहीं समझ पाए तो मां को देखकर हमारे को भ्रम ही है तो कल्पना शक्ति के लिए बात करते हैं तो वो वो टूल है और कल्पनाओं में जीने की बात करते हैं तो वो भ्रम ही है उसका मतलब इतना ही कि वास्तविकता तो है लेकिन ये वास्तविकता जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसको नहीं समझा गया तो उसके साथ जीने का स्वरूप नहीं बन पाएगा या जो भी स्वरूप हम बनाएंगे वो स्वरूप पर हम सफल नहीं हो पाएंगे सफलता जीने का स्वरूप नहीं बना पाते वो उसका नाम है भ्रम और भ्रम का मतलब संकट घर्षण दिक्कतें परेशानी इत्यादि इत्यादि सारी कुछ चीजें हैं ठीक है ये बात तो ये हमको समझ में आती है ठीक है ना ये बात तो ध्रोण भाई ये है कि साढ़े चार क्रिया हमारे अंदर है और वो एक, एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है वो पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम किसी प्रकार से रियलिटी को समझने में लगा पाते हैं और यदि रियलिटी को हम समझ पाते हैं तो जागृति है और नहीं समझ पाते हैं यदि उसके बारे में कुछ भी आंशिकता में कोई चीज छूट गया तो भ्रम ही है और अब भ्रम और जागृति में अंतर कैसे करेंगे जीने में सफल हो गए तो जागृति जीने में सफल नहीं हो पाए तो भ्रम इस विधि से उसको आप पहचान सकते हैं ठीक है बिल्कुल सही अब जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं रेडियो पे उन्हें एक बात याद दिलाना चाहेंगे हम कि शेयरिंग इज़ कैरिंग तो अकेले जैसे अभी आपने बताया ही है कि देने में खुशी मिलती जाए इंसान को तो सवालों के जवाब अकेले अकेले ना सुने अपने सभी ऐसे लोगों को कम से कम हमारी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसकी खुशी हम चाहते ही हैं तो उन तक भी ये लिंक जरूर पहुँचाएँ हो सकता है कि उनको जवाब मिलने से आपको जवाब जल्दी मिल जाए ऐसी एक संभावनाएँ तो बनती हैं तो लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ ये सब करने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है हमारे सवाल का जवाब मिल जाए <laughs> देखिए ये बहुत इन्होंने प्रागजल ने, ने बहुत अच्छी बात की है ये हम सब यदि उत्सव पूर्वक नहीं जी रहे हैं खुशहाली पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं तो उसका केवल और केवल एकमात्र ये कारण है कि उम्र बढ़ने से हमारे सवाल बड़े हैं और वो सवालों के गहराइयों में हम डूब के बैठ गए है ना और अब वो सवाल भी सरफेस सब नहीं हो पा रहे हैं ऊपर नहीं आ पा रहे कि एक्चुअली हमारा सवाल क्या है है ना तो अब ये चर्चाएं इसलिए की जा रही हैं कि हम सभी लोग जुड़े हुए इनसे जितने लोग हैं वो सब मिलकर क्या पता मेरा प्रश्न ये एक्स के माध्यम से निकला है वाई के माध्यम से निकला है और मेरा उत्तर हो जाए तो इस पूरे कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव इतना तो ये सारे कार्यक्रम का मतलब इतना ही है कि हम उन सवालों तक पहुंच पाए जो हमारे जेन्यून सवाल हैं जैसे अभी एक सवाल होता है कि शादी करने में लड़की कैसे ढूंढना ढूंढने एक सवाल है उससे गहरा सवाल ये है कि है ना हम बात करते करते पहुंचेंगे कि भी शादी करनी ही क्यों है और उससे और गहरा सवाल है कि उसकी हमारी योग्यता क्या होगी और उसका प्रयोजन क्या होगा तो हम अपने उन मौलिक सवालों तक पहुँच पाए ये प्रांजल का कहने का वाषा है ये मुझे लगता है बहुत सुंदर बात है ये सबके ध्यान में रहे तो ये इसमें ना तो कोई यहाँ ब्रांडिंग करने का ऑब्जेक्टिव है और ना कहीं यहाँ पर आ, किसी भी तरह का मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है मुझे लगता है कि हम लोग आपस में बात कर कर के उन फंडामेंटल प्रश्नों तक पहुंच पाएँ और उनके उत्तर हमारे पास हैं मेरे पास रखे हुए हैं उसका उत्तर तो ये हमारी बीच में जो जुड़ने का स्वरूप है अब वो उन मौलिक प्रश्नों की खोज हो जाए जिससे जो वो सरफेसअप हो जाए और उनके उत्तर से हम सहमत हो पाए ऐसे हम जी पाए इसे आशय से बढ़िया बहुत शानदार एक फीडबैक आया लाइव रवेश जी का तो शेयर कर देते हैं अगला सवाल लेते के पहले कि आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें सभी बातें शानदार रही और आज की मुख्य बात जो उन्हें क्लिक करी है वो ये कि प्रकृति में जो पूरक नहीं हो पाया वो विलुप्त हो गया तो ये एक बात उन्हें आज की कभी लेके जा रहे हैं वो बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया रवि एक भी बात समझ में आती तो बहुत उपकार है हमारी मेहनत सफल है सबकी